द्र कर्णे श्रम देवा भद्रं पशे माक्ष स्थिर स्तवा पुंसस्तन्यशेम देवित यदा ओ शाशा शांति अथर्वेदी मांडव के कार्य का वैतथ्य प्रकरण प्रारंभ हुआ है अनुस्तारिथ्या झूठा झूठा होता है भाव वैतथ्य क्षय प्रत्यय कर्म भाव में जो तो पिता होगा झूठा होगा उसमें जो तो धर्म आएगा बैतथ्य तो बैतथ्य प्रकरण ये कहां से आरंभ हुआ सप्तम मंत्र में शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्वंते सा आत्मा ऐसा आया है अद्वैत कहा है तो अद्वैत की सिद्धि के लिए जगत यदि सत्य हो तो अद्वैत की सिद्धि होने नहीं चाहती सत्य वस्तु बाधित नहीं होता वास्तव में कल्पना हो कल्पित वस्तु का बाद होता है जैसे स्वप्न में देखा है रजु सर्प आदि में देखा कल्पित सर्व का बाद होता है जो वास्तविक व्यावहारिक सर्प पड़ा हो उसका बाद में ज्ञान से बाध नहीं होगा ज्ञान से बात करना है तो स्वप्न को दृष्टांत बना करके जागृत के वस्तुओं का बाध करना है यह भी मित्त है घोषित करना है स्वप्न जैसा दिखाई पड़ता है कभी कभी हम राजा महाराजा बने हुए होते हैं स्वप्न में सुबह उठते हैं तो अपने बना जैसा है वैसा ही है ऐसे पाया जाता है कोई भिखारी होता है वह राजा बना हो कोई राजा भिखारी बनता है स्वप्न में उठता है तो राजत्व तो का अनुभव करता है भिखारीपना नहीं झूठा है सब तो उसी को दृष्टांत बना करके जागृत को मिथ्या घोषित करना है तभी अद्वैत की सिद्धि होगी जागृत यदि मिथ्या हो सत्य न हो तब शांतम शिवम अद्वैतमता होगा उस सिद्धि के लिए जागृत के विषय को झूठा सिद्ध करना है न होता हुआ भाषणा इसी के लिए आगे प्रकरण आरंभ हो रहा है स्वप्न को पहले दृष्टांत को सिद्ध करते हैं कोई बोलेगा स्वप्न भी सत्य है तो स्वप्न के लिए तीन चार बातें बताते हैं हेतु देते हैं एक तो संकुचित स्थान में स्वप्न दिखाई पड़ता है नाड़ी के भीतर होता है हिताराम के नाड़ी के भीतर मन रहता है वहीं पर देखना है इतना योग्य देश नहीं है और शरीर के भीतर है नाड़ी के भीतर वो भी संकुचित स्थान में होता है दूसरा इतना समय भी नहीं उसको हम स्वप्न में बाहर गए हुए अपने को अनुभव करते हैं अपने मित्रों से मिलते हैं दूर देश में पहुंचे हुए अनुभव करते हैं वहां बैठ के बातचीत चल रही थी तब तक एक हैं जगते हैं तो जहां बातचीत चल रही थी वहां अपने को नहीं पाते हैं हम जहा सोए थे वहां पाते हैं एक तो समय नहीं इतना हमारे पास स्वप्नों में जाकर के बाहर जाकर के देख के आने समय भी नहीं होता और संकुचित स्थान में है बड़े बड़े पहाड़ हाथी आदि सागर आदि का दर्शन होता है अगर वास्तव में और स्वप्न की वस्तु वास्तव हो तो नाड़ी के भीतर में सारा समावेश होना संभव नहीं है कल्पना में हो जाता स्वप्न को मिथ्या घोषित करना है पहला तो जैसे स्वप्न मिथ्या हो जाएगा फिर वही दृश्यत् हेतु को लेकर के जागृत को घोषित करना इस प्रकरण का मुख्य तात्पर्य है भाष्य टीका में देखिए आगम प्रधान ने प्राधान्य अद्वैतम प्रतिपाद द्वैतस्य मिथ्यात्व अर्थात उत्तम आगम प्रधान ने करके प्रथम प्रकरण में श्रुति को प्राधान्य देकर के व्याख्या की है कार्य का मैंने श्रुति श्रुति प्रधान के माध्यम से अद्वैत के प्रतिपादन करने वाले जो कार्य है कारिका कार्य गौरपादा तृतीया प्रतिपादन करने वाले के द्वारा उसके जो प्रतिपक्ष बनते है, प्रति हैं अद्वैत का प्रतिपक्ष सत विरोधी प्रत्यनिक्वैत्य अद्वैत का जो प्रत्येनिक विरोधी है द्वैत है जब तक यदि द्वैत सत्य हो तो अद्वैतिक सिद्धि हो नहीं पाएगी मिथ्यात्व अर्थात द्वैत मिथ्या है ये अर्थ से कहा शब्द से नहीं कहा क्योंकि अद्वैत तो शब्द से कहा तो अर्थ से आया कि द्वैत मिथ्या है ये कहा बताया इधानी तत्मिथ्या तो उपबत्ति प्राधान्य प्रतिबद्ध यह तो पहले कहा द्वैत मिथ्या है अर्थ से आ चुका है आगम प्रगर नहीं फिर भी अब युक्ति से भी सिद्ध हो जाता है युक्ति माने अनुमान अनुमान से भी सिद्ध होता है यह द्वैत मिथ्या है अब तन विथ्यात्म द्वैत इति उपपत्ति प्राधान्य पहले तो आगम प्राधान्य के द्वारा कहा था स्मृति प्रमाण के माध्यम से कहा था अब कहा जाने युक्ति प्रधान युक्ति माने अनुमान अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा युक्ति इसे भी प्रतिपत्तम द्वैत विद्या का ज्ञान सुशक है किया जा सकता है दर्शय तो ये दिखाने के लिए प्रकरणातरम अवतरण अन्य प्रकरण माने वैतथ्य प्रकरण का अवतरण देते हुए आदो दृष्टान्त सिद्धार्थम क्योंकि ये जगत को सारे संसार में सत्य मान रहा है उसको मिथ्या घोषित करने के लिए दृष्टांत पहले सिद्ध करते हैं क्योंकि युक्ति से जब किसी वस्तु को सिद्ध करना हो तो दृष्टांत दे देना पड़ता है इसके लिए दृष्टांत पहले सिद्ध करते हैं कहा सिद्धार्थम तस्मिन वृद्ध सम्मति माह उसमें जो ज्ञानी लोग हैं उनको वृद्ध कहा है सम्मति बताते हैं कारिका में कहा वही तथ्य सर्वभावान स्वप्ने आहुर मनीषि मनीषिहा ज्ञान वृद्ध लोग हैं वो लोग कहते हैं संपूर्ण पदार्थों का स्वप्न में क्या होता है वही मिथ्या ही है जितने पदार्थ होते मिथ्या होता है मिथ्यात्व रहेगा स्वप्न के पदार्थ में मिथ्यात्व है स्वप्न के विषय मिथ्या है ऐसा मनीषी लोग कहते हैं किन्तु ये मनुष्यों के बात मात्र में युक्ति से भी सिद्ध होता कहते वो तो मनुष्यों ने कहा क्या युक्ति है अंतस्थान हेतु समृतु दो हेतु है एक तो अंतस्थान में भीतर है दोनों मिलके एक ही हेतु है अंतस्थान सती समृत विश्लेषण लगाते हैं भीतर में होता हुआ वो आच्छादित है संकुचित है ये जो सोपना जो दिखाई पड़ता है शरीर के भीतर नाड़ी है नाड़ी के भीतर हृदय के भीतर नाड़ी है नाड़ी के भीतर में वो दिखना है संकुचित स्थान है क्यों जो दिखाई पड़ता है बहुत बड़े बड़े पर्वत सागर आदि दिखाई पड़ते हैं योग्य देश नहीं है ये तो सागर आदि का बैठने का इतना यह योग्य देश नहीं है संकुचित स्थान है और भीतर है यही हेतु दिया आगे एक और एक दूसरे भी हेतु देंगे और दीर्घ काल आएंगे लंबा समय भी नहीं होता हमारे पास हम जागृत में हमें कई महीनों में पहुंचने का स्थान होता है वहां सोते ही पहुंच जाते हैं स्वप्न में जैसे प्रवेश किया वैसे पहुंच गए दूरदेश पहुंचे हुए होते हैं मित्र आदि उनके साथ बातचीत करते हैं चलता है बात चली रही थी एक एकाएक जग गए जगते हैं तो जहां सोया था वहां पाते हैं उनके यहाँ नहीं पाते अगर वहां होते मित्र वो आदि मिले हुए होते हैं किन्तु अगर मित्र वास्तव में मिले हुए होते तो दूसरे दिन मित्र को कहना चाहिए था आप हमारे यहाँ आए थे रात को बोलना चाहिए कोई बोलता है क्या कोई मित्र ऐसा बोलता है भी आप हमारे घर में रात में आए थे ऐसा कोई बोलेगा ये झूठा है एक कई उदाहरण देगा आगे यहाँ का अंतस्थाना भावानं भावान पदार्थानं छोपड़ों के जो पदार्थ हैं अंतस्थ है भीतर में और दूसरा समृद्ध है संकुचित स्थान में तो उसमें इतने बड़े पर्वत आदि का देखना संभव नहीं इसलिए वो मिथ्या है घोषित कर रहे ठीक है, मैं कहा? पूर्वोक्त तो प्रकरण संबंध सिद्धि पूर्व प्रकरण संक्षिप्त पूर्व प्रकरण आगम प्रकरण उत्तर प्रकरण वैतथ्य प्रकरण ये दोनों का संबंध सिद्धि के लिए पूर्वा पर भाव क्या संबंध है इसमें इस सिद्धि के लिए पूर्व प्रकरण में जो कहा था संक्षेप में बताते हैं कार्य क्या बोला है संक्षेप ने कहा कहते हैं कहा ज्ञाते द्वैतम माने जब ज्ञान होगा तो द्वैत नहीं मिलेगा रज्जु का ज्ञान होगा तो रज्जु में भाषने वाले सर्पाधिक नहीं मिलेगा अभी ज्ञान नहीं है पारमार्थिक सत्ता में जब पहुंचेगा तो जैसे स्वप्न भी मिथ्या हो रहा है व्यावहारिक पदार्थ तो भी मिथ्या हो जाएगा ज्ञाते द्वैतम न तो पूर्व में कारिका में कहा कारिका का द्वैतम एकम एकमे अद्वितीय इत्यादि श्रुति क्यों ऐसा कहा कार्य का कारण श्रुति बोलती है एक अद्वितीय सदैव स्वम भेद मुग्रे आसीत एक अद्वितीय एक ही है स्वगत सजातीय विजातीय तीनों भेदों से रहित है एकम एक अद्वितीय एकम भी है अद्वितीय भी है, है। स्वगतभेद सजातीय भेद विजातीय भेद कुछ नहीं है एक दि श्रुति द्वैतम न इत्यादि श्रुति को पढ़ा है उन्होंने स्तृति को सहारा लेकर के कहा ज्ञाते मात्र तद ये कहा आगम जो कहा ज्ञाते द्वैतम नो आगम वक्य है श्रुतिवाक्य है एक आगम मात्र तत् वो वाक्य तो श्रुतिवाक्य है त्र उपपत् अ द्वैत पैतथ्यम शक्यते अवधारित द्वितीय प्रकरण आरभ्यते हैं उस स्थिति में अब युक्ति, उपपत्ति माने युक्ति, युक्ति से उपत्ति मानी युक्ति सेवैत वैतथ्यम सक्यते अवधारित जो द्वैत है जाग्रत जगत है अवधारित शक्यते है मानी ये मिथ्यात्व सिद्ध किया जा सकता है श्रुति ने तो बोली दिया एक विवाद उसी के आधार पर बोल दिया पूर्व में ज्ञाते का है किया जा सकता ये का किया जाता है, प्रकरणम यह कहा आगे तो बैतथ्य माने क्या बिथथ भागो वैतथ्यम बीतथ शब्द पहले बनाना बीपूर्वक तनु विस्तारे धातु से आदिश्ध तो थन का थ बचेगा तनु का नकार का लोक हो जाएगा अनुदात उपदेश बनो नाम झली तो बनता है नकार लोक होता है ठीक इसी प्रकार तन धातु का जाएगा जो विस्तार है उसको पिता बोल गया माने आवास पिता भाव श्या प्रत्यय करना तदित में गुण कर्मण ब्राह्मणी सब बात से नहीं है नहीं है त्रिकाला बाधित कि जगत अभी दिख रहा है जिसको हम सत्य मान के चल रहे हैं सत्य वही होता है जो कभी भी बात न हो आत्मा का कोई बात नहीं बुध भविष्य वर्तमान सभी कालों में है जगत ऐसा पाया नहीं जाता उत्पन्न होता है नाश भी होता है प्रत्येक जितने भी शरीर आदि है सब मिलकर तो जगत शब्द आता है सब उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे उत्पन्न हो रहे नए नए आ रहे पुराने जा रहे उत्पत्ति विनाशील है तथा असत्यत्व्य असत्यत्म माने मिथ्यात्व मिथ्या है रज्जु में सर्पादि भाषण के समान है स्वप्न के वस्तु के समान है दृष्टांत देंगे ऐसा है किस में असत्यत्व है वैतथ्य किसका है क्या सर्वेशम बाह्या बाह्य आध्यात्मिकान भावान पदार्था नाम, भावा नाम, नाम स्वप्न माना नाम किसका वाय है असत्यत्व तो किसका है तो उत्तर देते हैं सर्वेशा सबका कौन बाह्या बाह्या आध्यात्मिकाना बाह्य आध्यात्मिकाना बाह्य है विषय शब्द प्रसादी जितने भी शरीर आदि है बाह्य और घटादि जितने भी है और आध्यात्मिक हो जाएंगे सुखादि जो भीतर भाषने वाले हैं अध्यात्मिक भीतर वाले भीतर वाले भी झूठे हैं बाहर वाले भी झूठे हैं सुखादि जो है वो भी झूठे हैं और बाहर भाषने वाले जो गठपट आदि मनुष्य आदि आदि जितने ये भी झूठे हैं आप माने पदार्थ है ना आप माने पदार्थ पदस्य अर्थ पदार्थ एक एक शब्द के एक एक विषय है जो पदार्थ बोलते हैं पद माने शब्द अर्थ माने उसका विषय जितने विषय है सब स्वप्न उपलब्ध माने स्वप्न में जितने उपलब्ध होते हैं सबके सब झूठे हैं जैसा स्वप्न में वैसे जागृत में आगे कहेंगे पहले दृष्टान्त तो तो को सिद्ध करेंगे मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे स्वप्न को झूठा सिद्ध करेंगे पहले स्वप्न में जितने भी वस्तु हैं वो झूठे हैं ठीक है आहु ऐसा कहते हैं क्या वैत्यम सर्वभा नाम स्वप्न आहु मनीष ऐसा कहते हैं विद्वाम लो कहा आहू मनी कथयंती ऐसा कहते हैं विद्वान लोग ऐसा मानते हैं स्वप्न में जो भी वस्तु चाहे भीतर सुख आदि हो चाहे बाह्य घट आदि जो भी वस्तु हो सब के सब झूठे हैं ऐसत है मिथ्या है ऐसा मनीषीण प्रमाण कुशलाहा मनीषिणा शब्द का अर्थ क्या है स्वप्ने आहूर मनीषिणा मनीषी प्रमाण में कुशल जो प्रमाण देने में कुशल हैं युक्ति देने में कुशल है ऐसे मनीष लोग ऐसा करते हैं प्रमाण कुशलाहा मनीषी शब्द करते हैं प्रमाण कुशल प्रमाण देने में जो कुशल लोग हैं वैतथ्य हेतु क्या असत है मिथ्या है स्वप्न इसमें कारण बताते हैं हेतु देते हैं अंतस्थान भीतर में होता है स्वप्न जो होता है भीतर में होता है क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति व्यक्ति पड़ा है उसके भीतर जो तो जीवात्मा है हिता नाम के नाड़ी में जाकर के बैठा हुआ होता है स्वप्न अवस्था में वही मन है वहां तो वही स्वप्न देख रहा है छोटा सा रहा है वहां उसे में सोपना देखना है अंतस्थान और अंतस्त अंतस्थान होने से भीतर होने से क्यों जो दिखाई पड़ेंगे बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं पर्वत कई किलोमीटर का पर्वत दिखाई पड़ेगा सागर आदि का दर्शन होगा दृश्य बहुत बड़ा होगा और स्थान बहुत छोटा है अंत भीतर है विषय बाहर है स्थान भीतर है इस कारण से वो मिथ्या दूसरी बात अंत शरीर से मध्य जिन वस्तुओं का ये जिन वस्तुओं का आधार क्या है भीतर शरीर के भीतर स्थान है इसलिए एक व्यक्ति तथा ही भावना है शरीर के भीतर विषय तो की उपलब्धि होती है उस काल में बाहर नहीं होता शोक द्रष्टाइन बाहर थोड़ी जाता देखने के लिए तरी उपलब्धि होती है तथा ही अंत अंतस्थान में ही भावाभन विषया उपलब्ध मान स्वापनिक विषय जितने भी हैं बेहतर उपलब्ध होते हैं कौन पर्वत हस्त आदय हो बड़े बड़े दृश्य दिखाई पड़ते हैं पर्वत है हाथी आदि जैसे छोटे से स्थान में दिखाई पड़ते हैं इसलिए योग्य देश का अभाव है योग्य देश के अभाव होने के कारण वो वस्तु झूठे हैं अगर वास्तविक वस्तु हो तो छोटे स्थान में कहीं से बैठेंगे नहीं बैठेंगे वस्तु इसलिए झूठे हैं योग्य देश का अभाव तत्र भाभा उपलब्ध बनते पर्वत हस्त आल हो उसी अंतस्थान में भीतर ये जो विषय हैं उपलब्ध उपलब होते हैं पर्वत हस्त आदि पर्वत है हाथी आदि है सब इतने बड़े बड़े दृश्य दिखाई पड़ते हैं वो विषय है न वही शरीर शरीर से बाहर नहीं था वो दृश्य भीतरी है दृश्य अंत तत्व तो तस्मात ते भीतथ भवित्वर रहती इसलिए वो पदार्थ ते विषया भाव स्वप्न के जो वस्तु है जितने भी दिखाई पड़ते हैं वो झूठे ही वर्ग हो सकते हैं ये हनुमान कर रहे हैं झूठे हो सकते हैं। हैं। हैं। है ये योग्य है एक शंका होती है महाराज जो भीतर होता है वो बड़ा होता है घर के भीतर में खड़ा है वो छोटा है क्या तो बड़ा चीज भी, भी भीतर रह सकता है घट तो बड़ा होता है ना घर के भीतर होता है दीवाल के भीतर होता है तो दीवार आदि के भीतर भी बड़े-बड़े वस्तु हैं, तो भी अंतस्थान होने मात्र से उपस्तु वस्तु मिथ्या कैसे कहेंगे? जो घट होगा घर के भीतर में घड़ा रखा होगा वो तो मिथ्याई सत्य है व्यवहार में सत्य है ऐसा होता है तो के द्वारा अंतस्थानत्त मिथ्या करना संभव नहीं पूर्वादी बोलता है तो उत्तर देंगे नी अंतर उपलब्ध मान भी फिर अनेक हेतु कि हेतु तो जो दिया आपने अंतस्थानत्व तो हेतु दिया स्वप्न के विषयों को मिथ्या घोषित करने के लिए अंतस्थान हेतु दिया ये व्यविचारी हेतु है अनेकांतिक है अनेकांतिक मानी व्यविचारी व्यविचारी सब्य विचार दोष लग जाएगा साध्याभाव वृत्ति हेतु है जहाँ साध्य नहीं है विध्यात्व तो नहीं है ना वो घर के भीतर में रखा हुआ घड़े में विथ्यात्व तो है क्या व्यवहारिक है वो सत्य है तो साध्या का अभाव है किन्तु वहां पर हेतु बैठा अंतस्तत्व तो हेतु बैठा है तो घर के भीतर है वो साध्याभाव वृत्ति हेतु है ये पूर्वाधिक विषमता है अंतस्तत्व तो हेतु तो बेविचारी हेतु है, तो है इसके द्वारा जगत को मिथ्या के वस्तुओं को मिथ्या करना संभव नहीं पूर्व आदि शंका कर रहा है नो दिवाल आदि अंतर जो दीवाल आदि को अपपरक कहते हैं आवरण करने वाले को अपपरक कहते हैं उसके भीतर में जो उपलब्ध मानर घट आदि भी उपलब्धि होते है घटादि का घर के भीतर में घटादि की उपलब्धि हो रही उनके द्वारा अनेक आंत हेतु अनेक हेतु है विचार दोष लग जाएगा इसमें यत्वाभाष है अंतस्ता के द्वारा स्वप्न के पदार्थ को मुख्या घोषित नहीं कर सकते सिद्धि नहीं होगी ये क्या ऐसा शंका करे तो उत्तर देते हैं ना। अरे बाबा एक तो अंतस्त है और वो कैसे है संकुचित स्थान में है घर के भीतर में घड़ा होगा उसके स्थान संकुचित में खुला स्थान अंतस्तत्व तो होने पर भी खुले स्थान में है किन्तु नाड़ी के भीतर हिता नाम के नाड़ी के भीतर में न देखना है एक तो शरीर के भीतर है अंतस्त है अंतस्त होते हुए संकुचित है समृतव है ये दोनों मिलकर के हेतु होगा अंतस्तत्व सती सम्पृतत्वात ऐसा हेतु है समृत ये कहा अंत सम्पृत स्थानात इत्यथ भीतर जो संप्र स्थान भीतर है और संकुचित स्थान है और दृश्य जो दिखाई पड़ना है बहुत बड़े बड़े दृश्य दिखाई पड़ते हैं पर्वतादि आदि हस्ते आदि का दर्शन होता है अगर वो वस्तु सत्य हो पर्वतादि तो इतने छोटे स्थान में रहना संभव नहीं है कल्पना में तो हो जाता अंता है अंत समृद्ध स्थान भीतर में जो समृद्ध है उस स्थान में होने से ऐसा कहा नहीं अंत समृद्ध देहांतर नाड़ीशु पर्वत हस्त आदि नाम संभव होती वास्तव में वहां पर पर्वत हाथी आदि रह सकते क्यों देह के भीतर में जो संकुचित स्थान में रहने वाले जो वस्तु होंगे पहाड़ रह सकता है क्या नहीं रह सकता हाथी आदि जैसे दिखाई पड़ रहे है? हैं रह नहीं सकता वास्तविक हो तो रह नहीं सकता वो काल्पनिक है मिथ्या है वो स्वप्न में तो दिखाई देते मिथ्या है एक कहते नहीं देह पर्वत जब शरीर में पर्वत रह नहीं सकता तो शरीर के भीतर में पर्वत कहां से रहेगा शरीर में भी पर्वत नहीं रह सकेगा शरीर छोटा है पर्वत बड़ा है क्योंकि जो आधे होगा उसके समान आधार चाहिए छोटे स्थान में बड़े को रहना संभव नहीं बड़े स्थान में छोटा तो रह जाता है जब शरीर में भी पर्वतादि होना संभव नहीं है तो शरीर के भीतर नाड़ी और नाड़ी के भीतर में कहां से पर्वतायत रहेंगे कल्पना खा, है खाली वासनामय है वो वास्तव में हो नहीं सकते ठीक है ठीक है देखिए ज्ञाते द्वैतम न विद्यतेम एक अव्यवादी के आधार पर कार्य काकार लिख दिया ज्ञाते द्वैतम न गुरुशास्त्र आदि जो भाव है शिष्यादि भाव वो भी ज्ञान होने के बाद नहीं रहेगा ज्ञान के पहले है अज्ञान दशा में है सभी गुरुशास्त्र शिष्य ये भाव भी अज्ञान काल में ज्ञान काल में ये भी नहीं होते हैं ज्ञाते द्वैतम न ये बताया तो कहा ठिकाने कहते हैं इत्यादि भाष्य में तो आदि शब्द ही द्वैत में इत्यादि जहां द्वैत जैसा होता है स्वप्न में द्वैत नहीं होता द्वैत जैसा होता है तब इतर आसन इतर पश्चिम इतर इत्यादि तो दूसरा पन करके दूसरे को देखता है द्वैत जैसा होता है द्वैत वास्तव में नहीं है, एक आदिश्वे ये द्वैतमें इत्यादि इत्यादि को लिया जाएगा सिद्धवाद उत्तर प्रकरण अनर्थकम तो द्वैत का मिथ्यात्व तो, तो श्रुति ने बोल दिया जब तो द्वैत मिथ्या है माने अर्थ से सिद्ध हुआ न तो अद्वैतम सिद्ध नहीं होना श्रुति में अद्वैत शब्द आया है सप्तम मंत्र में शांत शिवम अद्वैतम तो अर्थ से द्वैत मिथ्या है तभी तो अद्वैत सिद्ध होगा द्वैत अगर वास्तविक हो तो अद्वैतिक सिद्धि नहीं होगी तो ये पहले द्वैत सिद्ध हो गया मिथ्या हो चुका है ये पूर्वाधिक श... मिथ। द्वैत मिथ्यात्व तो से प्राग में सिद्ध होता है द्वैत में जो मिथ्यात्व है वो तो पहले सिद्ध है पूर्व प्रगण में सिद्ध है क्योंकि स्मृति ने अद्वैतम बोला हुआ है तो उत्तरम प्रकरण मनोर्थक में अगला प्रकरण जो द्वैत्य प्रकरण है ये शंका कर उत्तर देते हैं आगम प्रधान रूप से कहा श्रुति प्राधान्य न कहा वह वहां तो यहां पर युक्ति प्रधान से कहेंगे युक्ति के बल पर सिद्ध करेंगे द्वैत तो मिथ्या है तो के आधार पर कहा अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण लगा करके कहा था एक आगम मात्र तत्व वाक्य तो आगम मात्र था तथा उप पत्थ्य द्वैत से बैतृत्यम शक्य थे आरभ देखा उस स्थिति में युक्ति से भी द्वैत को मिथ्या घोषित किया जा सकता है इसको निश्चय कराने के लिए द्वैत मिथ्या है घोषित कराने के लिए निश्चय कराने के लिए ही अब दूसरा प्रकरण आरंभ किया जाता है ये कहा ठीका यद द्वैत मिथ्यात्म पूर्व तदा तद जो द्वैत में मिथ्यात्व पहले कहा वो तो श्रुति से कहा श्रुति है आगम प्रमाण है युक्ति से नहीं कहा श्रुति से कहा क्योंकि सामने वाले सारे युक्तिवादी बैठे हुए हैं द्वैत सत्य है करके मानने वाले जितने भी युक्ति लेके बैठे हैं तो उनको युक्ति से समझाना होगा यदि मिथ्यात्म पूर्वोत्तम जो अद्वैत ये जो द्वैत मिथ्या है पहले जो कहा था तद आगम मात्र क्या कथन है वो आगम प्राधान अधिक इसीलिए आगम प्रधान रूप से जाना गया द्वैत मिथ्या है मान आर्थिक था ना युक्तिता सिद्धम युक्ति से द्वैत मित सिद्ध नहीं हुआ पूर्व प्रकरण है आगम प्रकरण द्वैत वित्थया है ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है आगम तो अवगत युक्ति प्राधान्य जो आगम से जान चुके हैं द्वैत मिथ्या है उसी के लिए युक्ति को लगा भी तस्म आगम आगमतो अवगत जब आगम वाला ज्ञान हो गया द्वैत है करके द्वैत युक्ति प्राधान तम मिथ्यात्व अवगंत्यम युक्ति प्रधान युक्ति को में देकर के भी तन मिथ्यात्म द्वैत मिथ्यात्म अवगंत जानना चाहिए इसके लिए युक्ति प्रकरण आरम्भ होता है प्रकरणांतरम्भ प्रारब्धम प्र, अन्य प्रकरण का आरम्भ होता है प्रकरणांतरम प्रारम्भम देना क्यों देखो युक्ति भी श्रुति के अनुग्राहक है अनुकूल होता है पुष्टि करने वाला एक युक्ति क्यों देना से सिद्धार्थ के लिए युक्ति क्यों तब कहते हैं प्रमाण अनुग्रह जो श्रुति प्रमाण है तो शब्द प्रमाण है, है। उसके अनुग्रह तर्क, अन... तर्क, तो तर्क होता है युक्ति होती है प्रमाण के अनुग्राहग्राह्य प्रमाण से तर्क के द्वारा अनुग्रहित होता है प्रमाण श्रुति वाक्य पुष्ट हो जाता है अनुग्राह प्रमाण से अनुग्राह्य जो प्रमाण है प्रधान होने से तद अधीन विचार अनंतर पहली प्रमाण माने इसके द्वारा तर्क के द्वारा जो प्रमाण था प्रमाण उसके विचार हो चुका है उसके विचार से साप का स्वाद तर्क के अधीन विचार अब आरंभ हो गया प्रमाण के अधीन तो विचार हो गया उसका अनुकूल है अनुग्राह्य तर्क श्रुति के आधार पर तो हो गया विचार अब वो जो अनुग्राहक तर्क है उसके आधार पर विचार का समय आ गया साव का सत्वात्थ युक्तम पौर्वापौर दोनों में पूर्वा पर भाव है के बाद युक्ति देना पूर्वोत्तर प्रकरण और आगम प्रकरण और वैध प्रकरण में यही है संबंध यही है एक पांच छह की टिप्पणी पांच में का स्वाद अवकाश लाभाद अवकाश मिल जाता है क्योंकि प्रमाण का अनुग्राहक है अनुग्राह्य प्रमाण का सिद्ध करने के बाद में ठीक है अवकाश मिल गया इसलिए युक्ति प्रधान से यह सिद्ध करना चाहते कहा पूर्वोत्तर प्रक्रिया श्रोतभ्य श्रुति वाक्यो मंत्रोपति भी न्यायात ये युक्ति है सुनना चाहिए श्रुति वाक्यों के द्वारा अद्वैतम सुन लिया और विचार करना चाहिए अद्वैत की सिद्धि कैसी होगी युक्ति से सिद्ध करना चाहिए मनन करने चाहिए श्रवण के बाद ये मनन शान होता है तर्क श्रवण के बाद मनन है उसके साथ तर्क है श्रवण के बिना मनन नहीं स्तुति को सामने रख करके तर्क कीजिए किंतु केवल तर्क मत कीजिए को पीछे करके तर्क नहीं करना वो दुष्तर्क हो जाएगा श्रुति को सामने करके तर्क कीजिए श्रोतभ्य श्रुति वाक्यो श्रुति वाक्यों से सुनना चाहिए मंतव्य सोपपति मंतव्य मनन करना चाहिए तर्क करने उपत्ति भी युक्ति तर्क के द्वारा मनन करना चाहिए ये कहा आगे क्षराणी योजना के जो शब्दावली है उसकी योजना करते हैं क्या करते हैं इत्यादि बना गया असत्य स्वप्न के पदार्थ असत है, है। कश्य किसका असत है किसमें असत थ्य किसने रहेगा तब कहा सर्वेशा बाह्य आध्यात्मिक नाम भावान ना, पदार्थ नाम स्वप्न उपलब्ध माना एक ऐसा कहते हैं मनीषी लोग स्वप्न में जो भी वस्तु उपलब्ध होते हैं चाहे बाह्य कटा दी चाहे भीतर सुखा दी सब के सब झूठे हैं ऐसा मनीषी लोग ज्ञानी लोग कहते आहु मनीषण कथिये मनीषण मैंने प्रमाण कुशलाह ऐसे भाषण तो बाह्य का नाम कहा बाध्य माने क्या बाह्य घटादय स्वप्न में जो भी विषय बाह्य विषय होते हैं घटादि और सुखादय अध्यात्मिक और सुखादि जो होते हैं भीतर होते हैं वहां लोग आध्यात्मिक कहलाते हैं जितने भी विषय है, है, हैं सब नित्या है ऐसा प्रमाण कु शरीरांतर अवस्थान स्वप्नान भावनाम इत अनुभव प्रमाणी स्वप्न के पदार्थ जितने भी, ए, भी है शरीर के भीतरी दृश्य है बाहर नहीं है जागृत संस्कार के आधार पर भीतर ही दिखता है बाहर नहीं यही कहते हैं। स्वप्न से जो स्वप्न में जो होगा उसको स्वाप्न कहा स्वप्न में दिखे जाने वाले विषय जितने भी हैं उनका शरीर के भीतरी होना इसमें अनुभवम प्रमाणित अनुभव दिखाते हैं अनुभवी प्रमाण सभी का अनुभव प्रमाण बताते हैं क्या बताते हैं तत्र ही कहा भावा उपलब्ध पर्वत अस्त्यादय भावा जितने भी पर्वत आदि भाव पदार्थ है जितने भी हैं भीतर ही उपलब्ध होते हैं बाहर नहीं सप्ताह दृष्टा बाहर जाकर के नहीं देखेगा भीतर ही होता है जो कुछ होता भीतर ही दिखता है ठीक है इसलिए झूठे हैं तत्र ही भावा उपलब्ध होते पर्वत न वही शरीर स्मारत के पिता शरीर के बाहर नहीं वो विषय शरीर के बाहर नहीं होते हैं इसलिए भीतर ही होने के कारण दिखाई पड़ने के कारण स्थान छोटा है विषय बड़ा है इसलिए वहां होना संभव नहीं इसलिए है इसलिए झूठा है केवल संस्कार से बास रहा ऐसा समझना चाहिए ठीक है ठीक है तेषाम अंतरउपलब्य मानत्व भी न वही तथ्य व्यविचारातिथि आशंका परिहरते पूर्वादी शंका उठाएगा महाराज पदार्थ भीतर में होने पर भी अंत उपलब्ध मानत्व भीतर उपलब्धि भीतर हो रहे होने पर भी मिथ्या नहीं हो सकते है तो व्यविचारी हेतु है आपने जो दिया अंतस्थान होते वो तो व्यविचारी है तेषा बना जो स्वाप्निक पदार्थ है उनका अंतरउपलबानीतर में उपलब्धि होती है ठीक है होने पर भी न वैत्य फिर भी साध्य नहीं है वहाँ हेतु है तो होने पर भी साध्य नहीं है वे विचार आत्मी वे विचार ये है। आशंका मरुद्ध परिहरती ऐसी शंका को अनुवाद करके खंडन करते हैं नु करके शंका है वार्षिक नोनु अपपरकारि अंतर उपलब्ध पानी घटादि भी हेतु महाराज घर के भीतर में रखा हुआ जो घटादी होगा विषय होगा तो अंतस्थान तो हेतु उसमें बैठा हुआ है वो घट में भीतर है वो भी घर के भीतर है किंतु वो क्या मिथ्या आएगा क्या नहीं वो घर मिथ्या नहीं है जागृत अवस्था की बात जागृत में जो घर के भीतर में घट है वो घट मिथ्या होता है क्या नहीं होता हेतु है अंतस्थान हेतु है वहां और साथ ही नहीं है मिथ्या नहीं है तो वे ही हेतु है इसके द्वारा स्वप्न के वस्तु को मिथ्या घोषित नहीं कर सकते गुरुवारी बोलता है गुरुवादी का कहना था उत्तर दिया समृतत्व नहीं तो ना अरे बाबा अंतस्तत्व भी है तो भी है संकुचित स्थान है यहां जो है गृहस्थान है घर के भीतर जो घड़ा रखा गया है अंतस्तत्व होने पर भी विशेषण होने पर भी विशेषण है समृतत्व नहीं है वह संकुचित स्थान नहीं है खुला स्थान है यहाँ वहां संप्रित स्थान है तो उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव हो जाएगा माने विशेषणाभाव प्रयुक्त तो विशिष्टा भाव हो जाए नहीं विशेषाभाव प्रयुक्त तो विशिष्टा भाव विशेषण है किन्तु तो विशेष नहीं है क्योंकि तो उभयाभाव तीन प्रकार से किया जाता है जा सकता है विशेषणा भाव प्रयुक्त तो विशिष्टा भाव विशेष तो विशिष्टा भाव उभयाभाव तो प्रयुक्त विशिष्टा भाव तीन प्रकार से विशिष्टा भाव बनाया जाता है जिसको दंडी बोलते हैं दंडी दंड वाले को दंडी बोलते हैं दंड नहीं है व्यक्ति है तो उसको दंडी कहेंगे कि नहीं कहेंगे क्यों माने वहां पर विशेषण नहीं है विशेषण नहीं है तो वो भी नहीं है दंडी नहीं है कहा जाएगा विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव कभी दंड पड़ा हुआ है व्यक्ति नहीं है ऐसी भी स्थिति होगी वो, वो भी विशिष्टा भाव हो जाता है वहां दंडी नहीं बोला जाएगा विशेष का अभाव है तो उभयाभाव एक असत्य भी दो एक एक होने पर भी दो नहीं होते हैं वह तो अभाव हो जाएगा और दोनों न हो जाए, दंड भी न हो व्यक्ति भी न हो तो दंडी का अभाव हो जाएगा ठीक इस प्रकार यहां भी विशेषण अंतस्थ होने पर भी विशेष्य नहीं है समृतव तो नहीं है जो में घर के भीतर रखा हुआ घटादी इसलिए वहां हेतु भी साध्य में तो क्या है हेतु हो साधे न तब ना बेविचार दोष आता वहां हेतु तो ही नहीं है ये सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है संकुचित देशे स्वाप्नाभावती तथा कथम चात्रता तो पूर्वारी बोलता है महाराज यद्यपि स्वप्न के विषय जो है देह के भीतर नाड़ी के भीतर में दिखाई पड़ते हैं संकुचित स्थान में यद्यपि देहांत संकुचित देश देह के भीतर है और संकुचित स्थान है नाड़ी के भीतर जैसे स्वाप्न अभाव स्वप्न में दिखे वाले पदार्थ को तो स्वाप्न कहा गया वो तो पदार्थ वहां होते हैं तथा भी, फिर भी प्रथम तेसा हम प्रसाद इतने होने मात्र झूठे कैसे गाएंगे उसको उस विषय को झूठा कैसे गाएंगे मिथ्या कैसे गाएंगे कहा दही करके वाच उत्तर दे रहे हैं नही अंत संवृत्ते देहांत नाड़ी शु पर्वत्यादि समूह अस्त ये कहा भीतर एक संकुचित स्थान में जो दिखाई पड़ते हैं पर्वत है हाथी है ऐसे ऐसी वस्तु दिखाई पड़ते हैं इतने बड़े वस्तु होना वास्तविक वस्तु होना संभव नहीं है वास्तविक वस्तु हो तो नाड़ी के भीतर में कहां से इतने वस्तु आ आधार छोटा है और आधे बड़ा है ये बात ठीक है अंतर यदि उत्तम छुटाई थे अंतर शब्द का स्पष्टीकरण करते हैं संप्रति संकुचित स्थान है वो वहां पर पर्वत आदि हस्ती आदि का होना संभव नहीं देगा तमेव संकुचितम देशम विशेषांतरण को रहती है वो जो संकुचित प्रदेश है जहां स्वप्न का स्वप्न दिखाई पड़ता है संकुचित स्थान है उसको अन्य विशेषण लगाकर बोलते हैं देहांत नाड़ी शुरू देहाड़ी में है स्वप्न वहां होता है वहां पर पर्वत हस्ती आदि होना संभव नहीं है वास्तविक होना संभव नहीं है हो जाएगा कल्पना में तो मनुष्य में सिंह की भी कल्पना हो जाती है वास्तव में मनुष्य में सिंह नहीं होता कल्पना हो जाती है वो तो कल्पना है कल निस इत्यादि उक्तम अर्थम कईभत के न्याय ने छुटाई दी इसको ये कई न्याय बोलते हैं जब एक सामान्य वायु भी पत्ते को उड़ा ले जाए जो बबंडर आ जाए तो कहने ही क्या है ऐसा बोलते हैं इसको कई न्याय बोलते हैं छोटा व्यक्ति भी ऐसा काम कर सकता हो तो बड़ा व्यक्ति का तो कहना ही क्या है एक कई न्याय बोलते हैं ये ये युक्ति लगाते हैं नहीं इत्यादि कहा नहीं ही अंत संहांत नाड़ी शु पर्वत्यादि हस्ती नाम संभव छोटे ना। तो से स्थान में नहीं देहे पर्वतो तो अस्ति इत्यादि कहा नहीं देहे पर्वतो अस्थि नहीं वही वही वही देहे पर्वत सिर्फ शरीर में भी पर्वत नहीं है तो भीतर कैसे हो सकता है ये देहे तो अस्ति यदा देहे भी दे जब शरीर में पर्वतादि आदि हस्ती आदि हो सकते कि शरीर के ऊपर में पर्वत हस्ते आदि वो भी संभव नहीं है शरीर तो बड़ा है बाहर है उसमें भी संभव नहीं है यदा देहे भी पर्वतादय दे न संभाव्यंत संभावना नहीं की जा सकती पर्वत होते हैं शरीर में करके अब तर तब तद अंतर्वर्ती नाड़ीशु उसके भीतर में रहने वाली जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों में अति सूक्ष्मासु कैसे नाड़ियां अति सूक्ष्म हैं उन नाड़ियों में शरीर के भीतर रहने वाले तेराम भावाना क्यों होता है वो भाव नहीं हो सकते इसमें क्या कहना है नहीं हो सकते जब शरीर में भी नहीं हो सकते हैं पर्वत आदि तो उसके भीतर में रहने वाले सूक्ष्म नाड़ियों पदार्थ कैसे बैठ सकते हैं पर्वत आदि नहीं हो सकते तो केवल भाषण है वह वो सत्य नहीं कहा अब अनुमान देते हैं देखो कैसा स्वापना भावास, सत्या न भवंती स्वापनाभा स्वप्निय पदार्थ जितने भी हैं जो भी विषय हैं, ये पक्ष है सत्या न भवंती सत्यत्व का अभाव सत्य नहीं हो सत्य सत्य क्यों उचित देश सुनवाद उचित देश का अभाव है वहां मानी स्वप्न के जो विषय जहां देखना चाहिए स्थान संकुचित है विषय बड़ा है पर्वत हस्ती आदि बड़े होते हैं और स्थान नाड़ी के भीतर सूक्ष्म है सूक्ष्म नाड़ियों में देखना है एक हितु दिया उचित उचित देश से रही थे था। जहां होना चाहिए वहां नहीं है ये दृष्टांत देते हैं रजत तो भुजंगा आदिवत जैसे रुचि माने सीटी में रजत तो होना संभव नहीं है क्यों नहीं है उचित देश नहीं उसके माना सुक्ति के टुकड़े में रजत उचित देश नहीं है चांदी में रजत होना संभव है उचित देश है किंतु सुक्ति के टुकड़े में रजत का होना संभव नहीं है उसी प्रकार दूसरा है रज्जु में सर्प होना वास्तविक सर्प होना संभव नहीं क्यों उचित देश नहीं है रज्जु में क्या सर्प होता है क्या वास्तविक सर्प काल्पनिक तो हो जाता है एक दृष्टान्त दिया ये अनुमान दिया स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है कैसे मिथ्या है स्वापना भावा सत्या न भवंती स्वप्नि पदार्थ जितने भी हैं सत्य नहीं हो सकते माने मिथ्या है क्यों उचित शून्य पद उचित रहित प्लद उचित देश नहीं उनके लिए पर्वत आदि दिखाई पड़ते हैं सूक्ष्म नाड़ी में दिखना है नाड़ी के भीतर दिखना है आधार उचित नहीं है अधिकारण रजत भुजंगादिवत इत्यादि जैसे रजत सुक्ति में रजत उचित देश नहीं हो नहीं सकता उसको मिथ्याई तो कहेंगे क्या बोलेंगे में वाला रज्जु को मिथ्याई बोलते हैं है। और रज्जु में सर्प उचित देश नहीं है रज्जु में सर्प हो सकता है क्या नहीं हो सकता किंतु कल्पना है वास्तविक सर्प होने नहीं सकता उचित देश नहीं उसके सर्प के अवयव है ही नहीं दृष्टान्त हो गया एक आगे पूर्वि शंका उठाता है महाराज उस शरीर के भीतर स्वप्न थोड़ी देखता है पर्वत में ही जा करके पर्वत को देखता है हाथी के पास पहुंच करके हाथी को देखता है स्वप्न दृष्टा यहाँ से उठ करके चला जाता है शरीर को छोड़ देगा वहां चला जाएगा इसलिए उसको मिथ्या करना संभव नहीं उचित देश लेकर अंत, तो दे के मिथ्या करना संभव है अंतस्तत्व हेतु देकर उसको मिथ्या घोषित करना स्वप्न के पदार्थ बने जाए जिस देश में पदार्थ विषय है वही पहुँचता है पूर्वाधि संकट उठाएगा देहात बहिरेव देशांतरम गत्वा, में को करता है स्वप्नो कहा देह से बाहर जाकर शरीर से चला जाएगा बाहर देहात बहिरेव शरीर से बाहर देशांतरम गहां पर विषय है वहीं पहुंच जाता है देखने के लिए देशांतरम ग जिस देश में सोया उस देश में नहीं वहां से अन्य देश में पहुंच जाता है स्वप्न जाकर के स्वापान भावानों को स्वप्नि पदार्थों की उपलब्धि होने से स्वप्निय पदार्थ वहीं मिलते हैं जहां है वही मिलते हैं ऐसा होने से तेसाम देहांत समृत्य नाड़ी प्रदेश दर्शनम असम उन पदार्थों का कि देह के शरीर संकुचित नाड़ियों में रहना ये जो कहा आपने वहां से देखना बोलना ये विवादित है हम नहीं मानते इस बात हम तो कहते हैं बाहर जाकर के स्वप्न देखता है पूर्ववादी के आप कह रहे हैं शरीर के भीतर स्वप्न देखता है के नहीं है, वह ऐसा मान्यता हमारी है इसलिए कैसे वो असत हो सकते सत्य सकते है भावाना स्वप्न पदार्थों का उपलब्धि वही होती है बाहर जाकर के उपलब्धि करता है शरीर से बाहर जिस देश में विषय है वही पहुंच करके करता है ते देहा नाड़ी प्रदेश दर्शनम असंप्रतिबंधम वो जो पदार्थ विषय है स्वप्न के पदार्थ को देह के भीतर में संकुचित नाड़ी प्रदेश में होना जो कहा आपने वहां देखना कहा यह संप्रतिपन नहीं है विवादित है वो विवादित नहीं है यह शंका उठाई पूर्वादी ने तो परिहर उसके खंडन करते हैं कहते तो हैं भाई इतना समय नहीं है बाहर जाकर के देखने के लिए जहां सोया हुआ व्यक्ति बम्बई पहुंचा हुआ अपने को पाता है कभी कभी विदेश पहुंचा हुआ पाता है अब थोड़ी देर के बाद जगता है तो फिर जहां सोया था वही मिलता, मिलता है वहां नहीं मिलता ये सब बातें हैं ये बाहर जाना संभव न स्वप्न देखने के लिए बाहर जाना संभव नहीं ये कहना चाहते हैं कार्यक्र है अदीर्गवाच्च का गेश प्रतिबुद्ध बर्वस्त अदीर्गवाच्च काल् गेश प्रतिबुद्ध बिव तस्शे न से काल से अधीर्गतवाद काल छोटा सा है थोड़े समय में बहुत दूर दूर पहुंचा हुआ अमृत करता है लंबा समय नहीं है उसके पास जो कि जागृत में कई महीना लगे पहुंचने में ऐसे स्थान में वहां सोते ही पहुंचा हुआ हो जाता है तो जाना संभव है बाहर जाना संभव नहीं है अधीर्गत पाद कालस्य काल के दीर्घता न होने के कारण समय का अभाव उठाए वहां देशान ग्वा नपस्ती थी उन देशों में जाकर के देशान्न द्वितीय गत्तर देशों को जाकर उन उन देशों में पहुंच करके पर्वत देखने के लिए पर्वत में पहुंचना हाथी देखने के लिए जंगल में पहुंचना इत्यादि देशान गवा नपस्ती थी उन उन देशों में जाकर के स्वप्न देखना बनता नहीं है नहीं होता जो कुछ होता भीतर ही होता है बाहर जा के देखना संभव नहीं क्यों अधिर्गतवाच आदर्श इतना समय नहीं उसके पास और प्रतिबुद्ध और दूसरी बात जब जगता है तो जहां पर पहुंचा हुआ था एक क्षण पहले अपना अनुभव कर रहा था दूर देश में पहुंचा हुआ था मित्र आदि के साथ बातचीत चल रही थी दूसरे चरण में जगा जगता है तो उस स्थान में पाता है अपने एक क्षण पहले जहां बातचीत हो रही थी मुंबई आदि में जाकर के बात कर रहा था किन्तु अब नहीं वो उत्तरकाशी में पाता जहां सोया था वहां पाता है ये भी एक कारण है इसलिए जाता नहीं बाहर अगर बाहर गया होता तो वहीं जगना चाहिए उसको जहां पहुंचा हुआ है स्वप्न में जहां पहुंचा हुआ है वहीं जगना चाहिए क्योंकि एक क्षण की बात है पहले क्षण में वहां का दृश्य दिखता है दूसरे क्षण में फिर पूर्व उसमें आ जाता है बुद्ध भाई सर्व जब जगते हैं सभी के सब तस्मिन देशे न बीत जहां पहुंचा हुआ अपना अनुभव करता है वहां तब देश उसमें नहीं मिलता वो जहां सो जाता वहां मिलता है जा के देखना सुनना हो रहा था वहां नहीं मिलता नहीं पाता इसलिए भी देह से बाहर जाने स्वप्न देखने के लिए संभव नहीं है ठीक है वही स्वप्न उपलब्धि पक्ष दोषांतर महा जो तो बाहर जाकर के स्वप्न देखता है पूर्वादि ने कहा एक दूसरा दोष भी देते हैं इसके लिए क्या दोष देते हैं प्रतिबुद्ध वही सर्व तस्विन देसी दे। बात है एक दोष तो पहले वाला है समय का अभाव है इतना समय नहीं है जो जागृत में कई महीना लगा करके पहुंचने का स्थान होगा स्वप्न में सोते ही पहुंच गया ऐसी स्थिति हो जाती है अगर वास्तविक जाना हो तो कई महीना चाहिए उसको नहीं होता दूसरे भी दोष है उसके पास क्यों प्रतिबुद्धश सर वही सर्व तस्मिन सर्व देते जब जटता है व्यक्ति तो उस देश में नहीं पाता जहां पहुंचा हुआ होता है वहां नहीं पाता जहां सोया था वहां पाता है इस, इससे भी सिद्ध होता है कि वो बाहर गया नहीं था एक व्यावर्त्याम आशंख्याम अनुबद इस कारिका के द्वारा खंडनीय जो शंका होगी पूर्वादी की जो शंका होगी जो इस कारिका के माध्यम से खंडन करेंगे उस शंका को पहले रखते हैं पूर्वादी की शंका पहले वास्तव में रखते हैं दृश्य इत्यादि स्वप्न दृश्य स्वप्न दृश्य नाम भावान अंत समृत स्थानमसिदी तो यही शंका है स्वप्न जो पदार्थ है वस्तु है तो उनका अंत समृत स्थानम भीतर है संकुचित स्थान में है वो पदार्थ ऐसा कहना ठीक नहीं है ये सिद्ध नहीं ये तत्त तो असिद्धम ये सिद्ध नहीं है वो विषय भीतर है संकुचित स्थान में पड़े हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है यहाँ प्राच्यु सुप्ता उदक्षु स्वप्न पश्चिम दृश्य थे जैसे पूर्व दिशा में सोया हुआ व्यक्ति बंगाल आदि में सोया होगा और पहुंच गया कश्मीर के तरफ उत्तर वहां पर स्वप्न का अनुभव करता है बाहर गया वो पूर्व दिशा में सोया हुआ व्यक्ति माने पूर्व देश में, में सोया था उत्तर देश में पहुंचा हुआ पाता है उत्तर देश सोने वाला पूर्व देश पहुंचा हुआ मांगता है नही हो जाती है इस बात जिससे की भीतर होना संभव नहीं स्वप्न देखना भीतर संभव नहीं पूर्व आदि बोल रहा क्यों यश मत प्राच्य पूर्व दिशा में सोया हुआ व्यक्ति पूर्व में सोया था बंगाल आदि में सोया हुआ व्यक्ति है उदक्षु स्वप्नान पश्चिम उत्तर दिशा में पहुंच करके स्वप्न देखा हुआ होता है माने हिमालय दिख रहा उसको समुद्र किनारे सोने वाले व्यक्तियों के हिमालय दर्शन हो में मैंने हिमालय पहुंचा है ना वो पहुंच गया तो देहा के भीतर स्वप्न होता है कहना संभव नहीं बाहर जाता है पश्चिम भाग वहाँ स्वप्न देखता हुआ सा हो जाता है स्वप्न देखता हुआ दृश्य ऐसे दिखाई पड़ता है ऐसी आशंका आशंका ऐसी आदि की हो गई इसके उत्तर में कारिका से उत्तर देख क्यों इतना समय नहीं है पूर्व में सोया हुआ बीते हुए उत्तर में बहुत क्यों अधीर्घ बात चक्का समय नहीं उसके पास सकते का समय नहीं है भीतर देखता है सब यही कारण है टिप्पणी नंबर की उदभाग्य शंका को उठवा करके खंडन करना है खंडन करते हैं कहा तो भाषण में न देहादिशांतरम गोप्न परिस्थिति प्रति क्या करते, करते। शरीर से बाहर जाकर के स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है ऐसा नहीं होता ना सिद्धांत बोल बोलते हैं न देहादिर्देश गत्वा देहा से बाहर दे, अन्य देश में जाकर के पूर्व में सोया तो उत्तर में पहुंच करके स्वप्न देखता हो यह बात नहीं क्यों सुप्त मात्र एवं स्वप्न पश्चन इवक दृश्य थे जिससे कि देखो क्यों बाहर नहीं जाता सुप्त मात्र जैसे सोया ठीक उसी क्षण में सुप्त मात्र उसी काल में मात्र। सुप्त मात्र जब स्वप्न में पहुंचता है तभी सुप्त मात्र मैं शयन समानतर जैसा सो जाता है तुरंत वो दिखने लग जाता है उसको वो देश जहां पहुंच स्वप्न देखना है शयन समानांतर में अनांतर सोते ही स्वतः मात्र से ही देह देहदा जहां पर शरीर पड़ा हुआ है स्वप्न है देहदेश देह पड़ा हुआ है उस देश से योजना स्वतांतरित है सौ योजन दूर इतने दूर पहुंचा हुआ अपने को अनुभव करता है सब योजन एक योजन में चार कोष होता है चार सब कुछ दूर ऐसा पाता है विदेश पहुंचा हुआ पाता है तो अस्मात सुप्त मात्र एवं देह के देह साथ योजना शतांतरित देह, देह पड़ा हुआ है सो, सोया हुआ है वहां से सौ योजन दूर महासमात्र प्राप्त और जागृत में चलना हो तो एक महीना लगेगा जिसमें जाने में जितना दूर पहुंचा हुआ अपने का अनुभव करता है महासमात्र भी प्राप्त देश है इतने जल्दी प्राप्त नहीं वो देश जागृत के लिए तो में पहुंच गया वो ता देशे थे। वहां देखता जैसा दिखाई पड़ता है इसलिए वो सत्य नहीं हो सकता भीतरी ही स्वप्न होता है बाहर नहीं होता आगे कहते हैं न देश प्राप्त आगमन से दीर्घ कालो इतने दूर पहुंचना फिर वापस भी होना उसने जहां सोया था वहां आना इतने लिए समय नहीं उसके पास वहां जाकर के उन दृश्यों को देखना उन देशों में फिर वापस जहां सोया हुआ वहां आना फिर जगना इतने समय कहाँ उसके पास देश प्राप्ति और आगमन से उस देश की प्राप्ति और आगमन फिर वापस होना इसके लिए न दीर्घ कालो वस्तिया इतना लंबा समय नहीं उसके पास थोड़ी देर में कहा का कहां पहुंचा हुआ अपने को अनुभव करता है इसलिए वो मिथ्या ही भीतरी होता है भीतरी दृश्य बाहर नहीं है ठीक अतः इसलिए अधिर्गत काल से न स्वप्न दृक्ट इसलिए समय का अभाव है वह समय का अभाव होने से स्वप्न स्वप्न दृष्टा जो होगा वो अन्य देश में नहीं जाता बाहर नहीं जाता जो कुछ भी होता भीतर ही देखता है इसलिए संकुचित स्थान में है समृद्ध है संकुचित स्थान में होने से स्वप्न मिथ्यायी है बड़े बड़े वस्तु दिखाई पड़ते मिथ्याय किंच और भी बात अगर बाहर गया होता हुआ होता एक क्षण पहले बाहर का अनुभव कर रहा था दूसरे क्षण में जहां सोया वहां अपने को पाता है अगर गया होता वास्तव में तो वहां जगना चाहिए उसको वास्तव में बाहर गया होता जहां स्वप्न देख रहा था वही जगना चाहिए किंतु तो ऐसा नहीं होता इसलिए बाहर नहीं जाता सिद्ध बी बाहर ना कि प्रतिबुद्ध भाई सर्व सबके सब स्वप्न सब। दृष्टा कोई भी होगा जब जगता है जब जागृत में आता है जगता है तो प्रतिबूर्व सबके सब के सब स्वप्रदप्रद जितने भी हैं दर्शन देशे नहां दिख रहा था उस देश में नहीं मिलता जहां जाकर के दृश्य देख रहा था उस देश में अपने को नहीं पाता जगने पर वो तो जहां सो था वहां पाता है इसके मतलब वो बाहर जाता नहीं और शरीर के भीतर ही स्वप्न होता है, है। यदि स्वप्ने देशांतर में अच्छे यदि स्वप्न जाता चला जाए मान लो ये शरीर यहां आए स्वप्न दृष्टा निकल के चला गया वहां देखने के लिए पहुंच गया हो यदि स्वप्न देशांतरम का क्षेत्र यदि देशांतर में जावे यशम देश स्वप्नान पश्चिम तत्व जिस देश में स्वप्न देख रहा है वो वहीं जगना चाहिए उसको किन्तु जगता वहां नहीं है जगता तो जहां सोया था वहां जगता है यदि गया हो तो वहां देखना उठना चाहिए उसको जगना चाहिए वहां जगता नहीं जहां पहुंचा था न चाहिए अस्थिति तो ऐसा नहीं है कि जहां पहुंचा वहीं जग जाता हो ऐसा नहीं है तो जहां सोया था, वही जगता है और दूसरी बात और उल्टा भी दिखता है रात्रो सुख तो हानि में भगवान पश्चिदी रात्रि में आंख बंद करके सोया हुआ है क्योंतु तो? दिन में लाइट चमक रहा है ऐसा करके विषय को देख रहा है बाहर जाने के लिए तो आंख काम नहीं कर रही है सोई हुई है तो? भीतर पूरे दिन के समान व्यवहार कर रहा है रात्र और सुख रात्रि में सोया हुआ है अंधेरे में वो आंख भी बंद है उसका और हानि जैसे दिन में होता है भावान पर तो दिखाई दे दिख रहा है वैसे देख तो रहा है ये सब कल्पना ही है सिद्ध होता है सबसे बस सिद्ध बहु भी संगत हो और बहुत लोग मिला हुआ मिल पाता है अपने को बहुत लोग मिल जाते हैं मित्र आदि के साथ संबंध होता उसका ऐसे दिखाई भान होता है बहुत भी संगत का संबंध दिखाई पड़ता है यही संगत हो भगवती तैयार गृह था यदि वो गया होता वास्तव में यहाँ के व्यक्ति बम्बई आदि पहुंचा हो स्वप्न में तो वहां जाकर के भक्तों के साथ बातचीत चल रहा हो अगर उनको भी इसको ये मिल जाता तो उनके द्वारा ये पकड़ में आ जाना चाहिए उनके भी समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये बाबा जी आए थे हमारे पास उन, उनके समझ में आता कि नहीं आता यही से संबंधो तय गृह था जिनके साथ इसका संबंध दिखाई पड़ता है स्वप्न में उनके द्वारा गृहित होना चाहिए उनको भी समझ में आना चाहिए अगर गया हो तो वहां पहुंचा हो तो वो भी तो जानना उनको भी परिचय होना चाहिए अच्छा गृह थे उनके द्वारा गृहित नहीं होता ये खाली यही वो देखता है उनको देखता है वो उनको नहीं देखते उनसे बातचीत भी कर है वो बात नहीं करने वाले वहां वहां नहीं तीन की टिप्पणी चार की टिप्पणी तीन में कहा अहनी गए। अहनी जागृत इव दिवा गए गए अहनी में जागृत के समान व्यवहार करता है सोया हुआ है रात्रि में सोया जागृत के समान व्यवहार करता है दिन के समान व्यवहार करता है यह अर्थ होगा चार की टिप्पणी तैर फ्री है तो उपलब्धि है तो यदि ये गया होता तो उनके द्वारा ये भी उपलब्धि इसकी भी उपलब्धि होनी चाहिए जहा जिन व्यक्तियों के साथ बातचीत कर रहा था देश में जाकर के उनके द्वारा भी गृहित होना चाहिए उपलब्धि होनी चाहिए चाहिए दिखाई पड़ने चाहिए ये ये दिखाई या नहीं पड़ेगा उनको तो। आज यदि उनके द्वारा गृहित होता वो भी इसको समझते आया हमारे घर में आया पता लगता उनको यदि तो गृह चेत वाम अद्यत तब्धवन दो भय लेकिन तो उन लोगों को सुबह उठ करके बोलना चाहिए जो वो लोग हैं क्या कहना चाहे तुम्हे हाँ तुम्हे तुमको हम व मिले थे रात्रि में व मिले थे ऐसा कहना चाहिए बोलते हैं क्या कोई वो नहीं बोलते तत्रा, तुम उस तत्रा, आज तुम उस स्थान पर उपलब्ध हो गए उस स्थान पर हम तुम्हें प्राप्त कर गए ऐसा उनको बोलना चाहिए शब्द किन्तु वो नहीं बोलते इससे निश्चित होता है कि बाहर नहीं जाता स्व अच्छा ये तथा अस्थित ऐसा को, कोई नहीं बोलेगा स्वप्न में जिसके साथ आप बातचीत कर रहे थे वो सुबह आकर के बोलता होगी हाँ हमारे पास आप आए थे वहां पर आप मिले थे ऐसा वो नहीं बोलेंगे। अगर बाहर गया होता तो बोलना चाहिए तस्मात न देशांतरम का क्षति स्वप्न है इससे सारे हेतु से सिद्ध होता है कि स्वप्न देश स्वप्न काल में शरीर के भीतरी स्वप्न देखना है बाहर नहीं जाता स्वप्न दृष्टा और जब भीतरी देखना है तो संकुचित स्थान में इतने बड़े बड़े दृश्य वास्तविक दृश्य होना संभव नहीं अदृश्य दिखाई दे रहा है, वो झूठे है इस तो है। है। ठीक पश्चन इव स्वप्नदर्शन से निपणे सती आभासेंट स्मार प्राच्य सुप्त उदकसु भावान पश्चिम इवे दृश्यते ऐसा जो पश्चिम इव कहा उसका अर्थ बताते हैं पश्चिम एवि देखता जैसा पूर्व में सया उत्तर में स्वप्न देखता हुआ ऐसा लगता है इसका मतलब पश्चिम एवि स्वप्न दर्शन से जो स्वप्न का दर्शन है स्वप्न दर्शन वह निरूपण में निरूपण है निरूपण करने पर स्वप्न दर्शन का निरूपण जब करेंगे तो आभास आभा सब तुम आभाष वास्तव है वस्तु नहीं है यही सिद्ध करने के इवर शब्द के द्वारा द्वितीय द्वारा वह भाषा वास्तव की नहीं है ये होता है होता इति आशंक्य चौथम परामृश्यते एक उसके द्वारा जो पूर्ववादी का जो प्रश्न है उसी का परामर्श किया जाता है स्वप्न द्रष्टा गपना पश्यती तथा हेतु महा स्वप्न दृष्टा उस, उस देश में जाकर के स्वप्न को नहीं देखता इसमें हेतु बताते हैं यस्मात करके में वास्तविको यस्मात सुप्त मात्र एवं जैसा स्वया वैसे देखने लग जाता है उसको तो जागृत में कई महीनों लगे वहां पहुंचने के लिए ऐसा स्थान में पहुंचा हुआ अपने को करता है यप्त मात मात्र एवं देशाद योजना स्थानित मास मात्र प्राप्ति देश स्वप्न पश्य दृश्य ऐसा दिखाई पड़ता है स्वप्न में कि सो, सो, सो, सोने मात्र से ही जब सहन हो गया उसी काल में ही देह देश से जहां शरीर पड़ा वहां से सवयोजन दूर पहुंचा हुआ अपने को अनुभव करता है माने मांस मात्र प्राप्त देश वो देश इतना दूर है एक महीना लगे लगेगा जागृत में चलने में इतना दूर देश पहुंचा हुआ पाता है अपने स्वप्नान देश स्वप्न देखता जैसा दिखाई पड़ता है इसे भी स्वप्न सत्य नहीं है भीतर है स्वप्न बाहर आवास दिखा रहा है स्वप्ना आवास है वही दिखा रहा है पूर्वो में जैसे पूर्वादी बोलता है तथा भी कथं स्वापो, स्वापो चलो लेते हैं। फिर भी बाहर स्वप्न उपलब्धि क्यों नहीं होगी स्वप्न की उपलब्धि बाहर क्यों नहीं बाहर क्यों नहीं जा सकता ये शंका आ गए कथम भाई स्वप्नोपलंबो नवती निर्धारित इतनी निर्धारित बाहर में सौपने की उपलब्धि नहीं होती कैसे निर्धारण किया आपने? शंका उठाई तो कहा न कहा नदेश अपराध आगमन से दीर्घ कालती दूर देश में जाने का और आने का समय नहीं उसके पास इतना लंबा समय कहा है उसके पास क्योंकि एक महीना का रास्ता है जागृत में और सोपन में सोते ही पहुंचा हुआ हो जाता है इसलिए बाहर जाना संभव नहीं है स्वप्न सत्यो नवती उचित काल विकलत्वाद अनुमान देते हैं सिद्धांत स्वप्न पक्षवन सत्यो ना मिथ्या मिथ्या सत्य नहीं हो सकता स्वप्न पक्ष है सत्यो नात्य है उचित काल विकलत्वाद क्यों उचित काल का अभाव है जितने समय चाहिए था वहां पहुंच करके देखने के लिए उतना समय नहीं वहाँ देखना फिर वापस भी आना उसने जगना यही है सोया है उचित कालत विकलतवाद विकलतवाद अभाव उचित काल का अभाव है जितना समय चाहिए उतना समय नहीं है एक तो पहले सिद्ध कर दिया है उचित देश का अभाव अब कर दिया उचित काल का अभाव सम्प्रति बनव निर्विवाद है कहा निर्विवाद है सम्प्रतिपन्न क्या है तो टिप्पणी का मायावि नगर आमराधिवत मनोराज्य निर्मित सौदाधिवत है, जैसे जादूगर के द्वारा निर्मित आम आदि है नगर है आम आदि है जादूगर हमारे सामने नगर बना देता है माया भी निर्मित माया विरचित मायावी भी रचित मायावी माया के द्वारा रचित नगर नगर है आमरादी है आम आम बना के दे देता हमारे सामने इसके समान है तो, योग्य वस्तु नहीं हो आभा है ठीक इस प्रकार है अथवा मनोराज्य मन में बैठे बैठे कल्पना करता है ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा होने वाला कुछ भी नहीं है मनोराज्य रात्रिर्गमिष्यति भविष्य सुप्रभात भाष्वा हसीष्यति पंडी इत्यादि कल्पना करता रहेगा करता करते हा हम तलिनी गजम जाती अथवा मनोराज्य निर्मित सौदाधिपत मनोराज की कल्पना जो अमृत से बनाया हुआ कोई वस्तु है उसका सौधा बोलते हैं सुधा बने अमृत सुधा के द्वारा निर्मित को सौध बोला जाएगा अमृत के द्वारा बनाया गया वस्तु है उससे कोई अमृत थोड़ी बना किसी अमर थोड़ी बना आभाष इस प्रकार का स्वप्न सत्य अनुभूति उचित कालत्वाद सम्प्रति बनवत्त इस पर ने क्या हुआ तो अतः इत्यादि कहा अतो अगत्वाच काल से न इतना समय नहीं है समय न होने के कारण स्वप्न दृष्टा देशातर में बाहर नहीं जाता वो भीतर ही देखता है कहा समय हो गया है फिर ओम कर्णे भी श्री भद्रम पशे म स्थिरंगे सुनोशे ओ शाम